श्री राम कृष्ण भक्त मालिका रामचंद्र दत्त अब तक रामबाबू युक्ति की नाव पर भव नदी से उतरा रहे थे परंतु अचानक ही शोक के तूफान ने आकर उनकी उस नाव को ऐसा थपेड़ा दिया कि अब वे केवल उसी के भरोसे निश्चिंत नहीं रह सके एक दिन जब उनकी एक प्राण प्रिय पुत्री काल स्रोत में विलीन हो गई तो युक्तिवादी रामबाबू के मन में प्रश्न उठा क्या मृत्यु के पीछे कोई गहन तत्व छिपा हुआ है आगामी दीपावली के दिन दीप सजाते समय उनका हृदय इसी समस्या के समाधान में व्यस्त था। था। प्रकृति का उन्मुक्त सौंदर्य उनके सामने आकाश में मेघ तैर रहे थे और देखते ही देखते विविध रंगों से रंजित होकर नेत्र मन को हर रहे थे कोरे वैज्ञानिक विश्लेषण के पथ से तो इस सौंदर्य का रहस्य नहीं खुलता इस विचित्र क्रीड़ा के पीछे क्या कोई क्रीड़ा करने वाला भी है इस इस के के के उद्गम स्थल में में क्या कोई भी विद्यमान है? इस ने रामचंद्र मन शैशव विश्वासपूर्ण दिनों की स्मृतियों को जागृत कर दिया तथा उनका अंतर यह जानने को सुख उठा क्या ईश्वर विद्यमान है क्या उन्हें देखा जा सकता है रामचंद्र के शोक दग्ध मन में जिस समय ऐसी जिज्ञासा उठ रही थी, उसी समय उनके उनके घर में उनके कुल गुरु का का का आगमन हुआ। रामचंद्र ने सोचा कि शायद संधान मिले, आचरण देखकर अन्यत्र संधान करने लगे इन दिनों वे ब्राह्मी करता भजा आदि विभिन्न संप्रदायों के लोगों से मिला करते थे और सत्य की खोज में उन संप्रदायों ने ग्रंथों का पठन किया करते थे परंतु इससे मन को आहार मिलने पर भी प्राणों की भूख नहीं मिटती थी तथापि ब्राह्म समाज के साथ परिचय हो जाने से उन्हें एक लाभ हुआ वजह यह की केशव चंद्र के लेख आदि पढ़ने के फलस्वरूप उन्हें श्री रामकृष्ण के बारे में पता चला तथा मन में उनके दर्शन करने की कामना जोर पकड़ने लगी अंततोगत्वा नवंबर को दीपावली के के बाद कार्तिक के अंत में में में एक शुभ रामचंद्र मनोमोहन और चंद्र मित्र नाव बैठकर दक्षिणेश्वर आए ये लोग पहली बार आ रहे थे अतः ज्ञात नहीं था कि श्री रामकृष्ण कहाँ रहते हैं घाट पर उतरने के बाद चांद्री में उपस्थित लोगों ने लोगों से पूछकर वे लोग श्री रामकृष्ण के कमरे के उत्तरी बरामदे में पहुंचे देखा तो द्वार बंद था तथा उत्तर पूर्व के बरामदे में कुछ पुलिस के आदमी बैठे हुए थे पाश्चातारमरे में होने के कारण कमरे में जाने का रास्ता ना पाकर वे लोग पुनः चांदनी के घाट में आए वहा लोगों से पूछा तो पता चला की बंद द्वार को ठेलते ही वह खुल जाएगा वैसा करते ही द्वार खुल गया और उन लोगों ने कमरे में प्रवेश किया श्री रामकृष्ण ने उन्हें भूमि पर मस्तक लगाकर प्रणाम किया तथा अपने बिस्तर पर बैठने को कहा पाश्चात्य रीत के अनुसार उन लोगों ने सिर्फ सिर झुकाकर अभिवादन किया फिर वे निर्दिष्ट स्थान पर बैठ गए तथा श्री रामकृष्ण के उपदेश सुनने लगे और बीच बीच में कुछ प्रश्न पूछ अपने संदेह का निवारण करने लगे श्री रामकृष्ण की प्रशांत मूर्ति मधुर वार्तालाप ब्रह्मांड डंबर सहज परंतु युक्तिपूर्ण शंका समाधान आदि पर विशेष मुग्ध होकर उन्होंने संध्या तक का समय उनके सानिध्य में बिताया। फिर एक अनुभूत शांति एवं विमल आनंद हृदय में संजोए वे लोग नाव द्वारा कलकत्ता लौट चले गंगा के वक्त पर उनके बीच श्री रामकृष्ण की ही चर्चा होने लगी रामचंद्र बोले ऐसा युक्त पूर्ण भगवत तत्व तो पहले कभी भी सुनने में नहीं आया मनोमोहन ने कहा उन्होंने हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया मानो हम उनके कितने अपने हो कितने समय से परिचित हो रामचंद्र ने इसका समर्थन करते हुए कहा महापुरुष का यही तो लक्षण है ना, कि वे पूर्णतया अपरिचित व्यक्ति को भी छठ मात्र में परम आत्मीय बना लेते हैं पहले दिन से ही उन्होंने स्वयं को श्री कृष्ण की गोष्ठी का सदस्य समझ लिया रामचंद्र को इतने दिन बाद किनारा मिला। इसके श्री राम कृष्ण के आकर्षण पर वे को दक्षिणेश्वर आकर सुधा का पान करके अपने अंतर की प्यास बुझाने लगे पूरे सप्ताह की व्यस्तता के बीच वे उस दिन की प्रतीक्षा करते रहते तथा वह संपूर्ण दिन दक्षिणेश्वर में बिताकर रात में घर लौटते वे लिखते हैं रविवार की शाम को घर लौटते समय ठाकुर के वचनामृत का पान करके हम लोग आनंद विभोर बने रहते इच्छा ही नहीं होती थी कि घर को लौटे तब संसार जैसा प्रतीत नहीं होता था उन दिनों हम लोग अपने भाव में मग्न होकर प्राय ही गाया करते थे भावार्थ मन तो अब पुनः लौट घर को जाना नहीं चाहता इच्छा होती है की निरंतर उन्ही चरणों में पड़ा रहो यद्यपि इस दिव्य संघ के स्वरूप रामचंद्र आस्तिक बन चुके थे श्री रामकृष्ण के चरणों में स्वयं को अर्पित भी कर चुके थे उन्होंने स्वप्न में देखा कि वे एक तालाब में स्नान करके पवित्र हो गए हैं और श्री रामकृष्ण वहां आकर उन्हें मंत्र देते हुए कह रहे हैं कि प्रतिदिन स्नान के बाद गीले कपड़ों में ही इसका सौ बार जप करना इस अपूर्व स्वप्न ने उनके मन को इतना प्रभावित किया कि वे तुरंत ही दक्षिणेश्वर पहुंचे और श्री कृष्ण के समक्ष जाकर सब कुछ कह सुनाया यह सुनकर ठाकुर आनंद पूर्वक बोले स्वप्न सिद्ध जो व्यक्ति है निश्चित उसकी मुक्ति है यद्यपि राम बाबू अविश्वास के पथ पर काफी दूर तक अग्रसर हो चुके थे फिर भी युक्ति ने अब तक उनका पीछा नहीं छोड़ा था अतः उनके मन में संदेह ने सिर उठाया स्वप्न तो मस्तिष्क का, का विकार मात्र है उसमें कैसी सत्यता इससे भी बड़ा निश्चित प्रमाण मिलना चाहिए और वैसा प्रमाण मिलने मिलते देर भी नहीं लगी एक दिन पटलडागा के गोल तालाब के दक्षिण पश्चिम कोने पर खड़े होकर वे एक मित्र को अपनी मानसिक अशांति की बात बता रहे थे उसी समय एक दीर्घ काले व्यक्ति ने आकर उनसे मंद स्वर में कहा अधीर क्यों होते हो सहे जाओ दोनों मित्रों ने उसे प्रत्यक्ष देखा परंतु क्षण मात्र में वह व्यक्ति न जाने कहा विलीन हो गया वे उसे ढूंढ कर भी नहीं पा सके रामचंद्र ने सोचा संभव है कि यह भी मस्तिष्क का विकार हो परंतु साथ ही उनके मन में यह विचार आया कि ऐसा विकार भी अच्छा ही है जिसमें ऐसी आश्वासन की वाणी सुनाई दे और जिससे मन ऐसा शांत हो जाए ठाकुर ने यह विवरण सुनने के बाद अपने स्वभावसिद्ध के के साथ कहा, ऐसा और भी भी कितना देखोगे? तब भी राम बाबू मन में शांति तथा अशांति की धूप छाया का खेल चल रहा था। अशांति के समय एक बार जब उन्होंने ठाकुर से शिकायत की कि कुछ भी नहीं हुआ तो ठाकुर गंभीर होकर बोले क्या कहो भाई सब हरि की इच्छा पर है फिर भी निवृत्त न होकर रामचंद्र ने पुनः शांति के लिए प्रार्थना की इस पर ठाकुर बोले मैं न तो किसी का खाता हूँ और न लेता ही हूँ तो तो उपेक्षा पूर्ण बात थी परंतु भक्त को निष्काम प्रेम भक्ति का आस्वादन कराने के लिए गुरु को संभवता बाध्य होकर यह निष्ठुर पथ अपनाना पड़ता है इस अवहेलना से व्यथित रामचंद्र के मन में तरह तरह के विचार उदित होने लगे यहां तक कि ऐसा भी लगा कि इस निष्फल जीवन को रखने में अब कोई लाभ नहीं है अंत में वे इस निर्णय पर पहुंचे कि जब शास्त्रों में कहा है नामी की अपेक्षा नाम की महिमा अधिक है तो क्यों न ना नाम जप का आशय लेकर देखें कि उससे ठाकुर का मन पिघलता है अथवा नहीं यह सोचकर वे रात को ठाकुर के कमरे के उत्तर बरामदे में लेटे और नाम जप करने लगे गहरी रात में ठाकुर अपने कमरे से बाहर आए और रामचंद्र के सैया के निकट बैठकर मधुर वचनों से उनका सारा दुख दूर कर दिया। रामचंद्र पहले पहल धन खर्च करने में जरा आगा पीछा किया करते थे ठाकुर को यह बात विदित थी अतः अन्य भक्तों की देखा देखी राम बाबू ने भी जब एक बार ठाकुर को अपने घर ले जाने का आग्रह दिखाया तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया ठाकुर भक्तों के तकाजे पर रामबाबू ने सारी व्यवस्था की ठाकुर यथा समय भक्तों के साथ आए और आनंद मना कर चले गए इससे भक्त मंडली में रामचंद्र की भक्ति की प्रशंसा तो होने लगी फिर भी उनकी अंतरात्मा के साथ उसका मेल न होने के कारण वे उसे ठाकुर का वास्तविक शुभागम नहीं मान सके कुछ दिन बाद ठाकुर ने पुनः बताया कि वैशाखी पूर्णिमा को फूल डोल उत्सव के अवसर पर वे राम के घर पदार्पण करेंगे जैसे घबराने वाले राम बाबू तरह तरह के प्रयत्न करने लगे ताकि उस दिन का महोत्सव उनके घर न होकर कहीं और हो परंतु सत्यनिष्ठ श्री रामकृष्ण का मत कैसे बदलता अंत में हार मानकर रामबाबू असहमत हुए राम बाबू की वाणी से से से उठा, हो गया। ठाकुर कृपा से से की कृपणता भी दूर हो गई उन्हें नवजीवन प्राप्त हुआ इस शुभ दिवस की स्मृति में अब से वे प्रतिवर्ष उस दिन उत्सव करने लगे कहना न होगा कि उस वैशाखी पूर्णिमा के बाद उस घर में ठाकुर का अनेकों बार आगमन हुआ था इन सब अवसरों पर रामचंद्र की सुव्यवस्था देखकर ठाकुर इतने प्रसन्न हुए थे कि जब कभी अन्य भक्तों के घर पर उनके सुभागमन के उपलक्ष में ऐसे महोत्सव का आयोजन होता तो वे उस भक्त को राम बाबू की सलाह लेने के लिए कहते कई बार तो राम बाबू स्वयं ही आगे बढ़कर उसके संचालन का उत्तरदायित्व तो संभाल लिया करते थे